म न पढ़े बल्कि पढ़वा दे तो रावण ने किया भी ऐसा ही बीहस वाम कर ली रावण रावण ने वो पत्र ले लिया लेकिन कैसे एक तो हंस करके पत्र का निराकर किया और दूसरे बाएं हाथ से लिया हाँ। अब देखो बाएं हाथ से लेने की रीति जो है अपनी भारतीय प्रथा इस प्रकार की है ये पश्चिम में इस प्रकार की नहीं है ये भारतवर्ष की विशेष है कि जब दाइने हाथ से लो तो आदरपूर्वक है जैसे प्रसाद बटरा हो और कोई बाए हाथ से ले तो इसके मैनेरादर है प्रसाद का दायने हाथ से लो पूर्वक लो खाना खाओ दाहिने हाथ से खाओ भोजन को पूर्वक उसको प्रेम पूर्वक खाने के लिए दाहिने हाथ से खाओ लेकिन दाहिने हाथ बाएं हाथ का विचार पश्चिम में नहीं पक्षी में खाए और दाहिने हाथ से खाओ थोड़ी देर में कौ भाई से खाने लगे बाए हाँ? हाथ से खाएं बाया हाँ से क्या होता है चाहे डायने से खाओ से खाओ ऐसे करके लेंगे पत्थरी भी लेने में चक्की लेने में इस प्रकार का जो बाएं हाथ से लेने में पश्चिमी लोग कोई निरादर मानते हो या कुछ इस प्रकार करते हो उनको इस प्रकार का भी भेदभाव नहीं ये यही का रीति रिवाज हर देश के अपनी अपनी रीति रिवाजें अलग अलग होती हैं तो भारतीय परम्परा इस प्रकार की है तो उसको जो है वो न मालूम हो तो मालूम रखना चाहिए भले अपने को न भी मालूम हो की दायने हाथ से लेने में बाए हाँसे में अंतर है लेकिन दूसरा देने वाला जानता है की अगर दायने हाथ से लिए तो आदरपुर होगी बाएं हाथ से लिए तो निरादर हो रहा है तो इसलिए है अगर जानने वाला नहीं है तो वो गलती कर जाएगा दूसरे के मन में गलत धारणा तो होगी ना समझी की बातें पैदा होंगी इसलिए परंपराएं जो देश की हैं समाज की हैं उनका पालन करना इस प्रकार का उचित है ये कहा गया शास्त्र सम्मत है इसलिए कहते है कि हैं कि बहस वाम कर लीन रावण रावण ने वो पत्री हंस करके माये हाथ से ली माने निरादर करते हुए उसके लिए और सचिव बोले सठ लाख बचामन और वास्तव में उसने नहीं पढ़ी लेकर के घर से मंत्री के में दे दी और कह दिया कि ले पढ़ो पता क्या लिखा है इसमें तो मंत्री लेकर के पढ़ने लगा अब ये जो दो दोहे दो हैं ये पत्री यही थी उस समय जब लक्ष्मण जी ने दी तब वहाँ तो सियास ने बताया पत्री में क्या लिख रहे हैं लक्ष्मण जी वो वहाँ बताया नहीं गया यहां पर जब वो पढ़ी गई तब तो पता लगा की पत्री में क्या लिखा हुआ था ये दो दोहे उसमें है की बातन मन ही सख जन घाल से कुल खीस ये लिखा कि अपनी बातों से अपने मन को रिझा करके रेसठ रावण अपने कुल का विनाश मत करो तुम अपने अपने मन में ही अपनी आप की बहादुरी समझते हुए अपने आप को शक्तिशाली समझते हुए अहंकार लिए बैठे रहो और अहंकार की बातें करते रहो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ये सब तुम्हारी मूर्खता की बातें हैं परिणाम ये होगा कि तुम तो मरोईगे तुम्हारा सारा परिवार भी उसी के साथ साथ विध्वंस हो जाएगा मर जाएंगे सर राम विरोध नव विरस शरण विष्णुजी भगवान राम का विरोध करके तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता तुम कभी भी तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती तुम कहीं विजय तुम्हारी नहीं प्राप्त हो सकती है अरे तुम्हारी सहायता करने के लिए चाहे शंकर जी आ जाए और चाहे ब्रह्मा जी आ जाए और तुम्हारा उनके तुम उसे विजय नहीं प्राप्त कर सकते तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता मैंने इसको याद दिलाते रहते हैं रावण जो है वो रावण को शंकर जी ने ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था नरबानर को छोड़कर करके कोई तुम्हें मार नहीं सकता तो वो रावण इसी भरोसे में था कि हमें तो शंकर जी का वरदान प्राप्त है हमें तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है हमारी बात क्या है हमारे कोई क्या बिगाड़ सकता है तो उसको लक्ष्मण जी ने याद दिलाई कि तुम उस भरोसे में न रहना कि ब्रह्मा जी ने तुमको वरदान दिया शंकर जी ने तुम्हें वरदान दिया है इससे तुम बच जाओगे वो तुम्हारी सहायता भी करने हमें मान लो को मान लो युद्ध करना पड़े और उस समय रावण हारने लगे तो चूंकि वो शंकर जी ने वरदान दे रखा है ब्रह्मा ने वरदान दे रखा है तो इनको आना पड़ेगा रावण को अपनी बात को बचाने के लिए रावण की सहायता करने के लिए आना पड़ेगा और अगर वो कदाचित आ भी जाए सहायता भी करें तो कहते हैं भगवान के राम के सामने इनकी क्या शक्ति है भगवान तो परब्रम्ह परमात्मा है और इतरदेवों में से तो तीनों देवों की ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति तो उन्हीं की शक्ति से ये सब शक्तिमान है वो कोई भगवान नारायण से परम्रम्ह परमात्मा से थोड़े विजय प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार से कहते हैं ईश <coughs> के माने है शंकर जी और ये ईश शंकर जी त्रिदेवों में से ईश है देखो तो कहीं किस जगह शंकर जी जो है परमात्मा के रूप में भी आते हैं और कहीं कहीं त्रिदेवों में से भी आते हैं तो किस जगह कौन सा किस रूप में है ये प्रसंगान अर्थ लगाना पड़ता है उनका और ईश शब्द वैसे ईश्वर के लिए आता है लेकिन शंकर जी के लिए भी ईश शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे नमाम ईश में ईशान ईश हम ईश को प्रणाम करते हैं ईश्व मने शंकर जी तो ये शब्द शंकर के लिए आता है तो की तजमान अनुज प्रभु पद पंकज भंग तो लक्ष्मण लक्ष्मण यागे पत्र में लिखते हैं, नहीं तो ऐसा करो कि अपने मान की अपना अभिमान छोड़ दो और अनुज जैसे तुम्हारे भाई विभीषण ने भगवान की शरण ली है इसी प्रकार से प्रभु पद पंकज भंग हो भगवान के चरण कमलों के भ्रमर बनो मैंने उनकी शरण में तुम भी आ जाओ जैसे भीषण भी भगवान की चरणों में शरण में आ गया इसी प्रकार से तुम भी भगवान की चरणों की शरण में आ जाओ तो तुम बच जाओगे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी नहीं तो उनका विरोध करके तुम्हारे विनाश होगा नहीं तो फिर क्या होगा कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग नहीं तो फिर तुम भगवान राम के बाण रूपी अनल में अग्नि में जल करके ऐसे तुम सब जल मरोगे जैसे की अग्नि में पतंगे जल जाते हैं भगवान राम के बाल अग्नि के समान और तुम्हारा कुल पतंगे के समान जैसे पतंगे में जल पतंगे अग्नि में जल करके सु जाते हैं पड़ते हैं और जल करके नष्ट हो जाते हैं ऐसी करके तुम्हारी भी दशा होगी तुम्हारा भी विनाश इसी प्रकार से हो जाएगा ये पत्र जो था लक्ष्मण जी का था रावण को समझाने के लिए उसको समझाया भी और धमकी भी दी उसको बता भी दिया कि देखो भविष्य में ऐसे होने वाला है इसलिए अहंकार के लिए तुम बैठे हो ये तुम्हारा दोष है गलती है तुम्हें इस इसमें नहीं पढ़ना चाहिए अब ये पत्र जो है ये है रावण ने सुना तो क्या प्रतिक्रिया हुई आगे देखो ये सुनत सब हैनमुख मुसकायी कहा तसानंद समय सुनाई भूमि पराकर कर गहत का लघुतापस कर बाघ बिलासा सुखनाथ सत्य सब बानी समुझान प्रकृति अभिमानी सुनऊ वचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन तज विरोधा अति कोमल रघुबीर स्वभा अखिल लोक कर राऊ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही दुरे अपराध नए कबूधरही जनक सुतार गुना थी दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे जब तेई कहा दे, दे, दे चरण प्रहार की न सटते ही चरण सिर चला तो कृपा सिंधु रघुनायक जहां प्रणाम निज कथा सुनाई राम, राम कृपायापनी गति पाई ऋषि अगस्ती की साप भवानी राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी नंदी राम पद बार बारही बारा मुनि निजी आश्रम कहूँ धारा बिने न मानत जलद गए तीन दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीतिष रामचंद्र राम की जय पवन सुत हनुमान की जय चलो तो राई सब संतन की तो जब रावण ने लक्ष्मण जी का पत्र सुना तो क्या प्रतिक्रिया हुई तो कह सुना तो सभा है मन देखो रावण के मन में भय उत्पन्न होगा आंतरिक दशा तो यह लेकिन मुख मुस्काई लेकिन ऊपर से मुख से मुस्कुरा रहा है और कहा तो दसाना सब सुनाई अब मन की बात नहीं ऊपर ऊपर सुना करके रावण जो है दूसरों से इस प्रकार से सुनाता है अब देखो ये सब स्थिति का वर्णन सब है ये ये व्यक्तित्व की दुर्बलता का सूचक है कि मन में बात कुछ है कहता व्यक्ति कुछ है और करता कुछ है ये जो व्यक्तित्व के विघटन का सूचक है यह अध्यात्म विद्या जो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि व्यक्तित्व जो सुगठित इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी उसी व्यक्ति की है जो जिसका कि ज्ञान ठीक थिक ठिकाने हैं मन बुद्धि संतुलित है शांत है और जैसा भाव विचार अपने मन में है उसी प्रकार के वाणी में बोलता भी है और उसी प्रकार से कार्य भी करता है सम भाव समता तीनों में मन में वाणी में और कर्म में व्यवहार में क्षमता हो तो ये व्यक्ति की शक्ति का भी सूचक है कि माने उसे किसी बात का डर नहीं सही विचार है धर्म के मार्ग पर चलता है इसलिए जो जो बात मन में है वही बोल दी वही कर दी लेकिन जब व्यक्ति कमजोर होगा डरेगा तो फिर वो मन में कुछ बात होगी बोलेगा कुछ करेगा कुछ ये बात स्पष्ट होनी चाहिए इसके ऊपर विचार करने से बार बार कि व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए मन बाणी और व्यवहार में उसे कैसा होना चाहिए और सुंदर रूप उसका क्या है ये बातें बहुत छोटी छोटी बातें है यह देखिए ये व्यक्ति इनके ऊपर ध्यान नहीं देते विचार नहीं करते जैसे व्यक्ति कमजोर कौन है शक्तिशाली कौन है दरिद्री कौन है संबंध कौन है लोग बाग इस बात की इतनी ही बात नहीं जानते बहुत छोटी बात है लेकिन इतनी ही बात नहीं जानते अपने शास्त्रों के अनुसार जो है ये है कि दुर्बल व्यक्ति कौन है जो ये चाहता है कि कोई कुछ हमें और दे दे कोई कुछ हमें और दे दे हम्म? इसके हमारे खोखला कुछ उसके पास है नहीं अपने आप को दुर्बल समझता है कमजोर समझता है इसलिए यही चाहता है कुछ और दे दे कुछ खाने को दे दे कुछ कपड़े दे दे कुछ पैसे दे दे कुछ और सहायता कर दे कुछ और किससे क्या मिल जाए किससे क्या मिल जाए बस इतनी इसी तलाश में घूमता ये कोई महान व्यक्ति की और शक्तिशाली व्यक्ति का, का भाव इस प्रकार का नहीं होगा जो व्यक्ति अपने भीतर से संपन्न है परिपूर्ण है तो वो तो ये सोचेगा कि हमारे पास तो इतना है हम किसको क्या दे दें किसको क्या जरूरत है किसकी हम सहायता कर दें किसकी हम सेवा कर दें कौन क्या चाहता किसकी कमी हम क्या पूरी कर दें तो देने का विचार शक्ति का और संपन्नता का सूचक है लेने का विचार जो है वो दृद्रता का सूचक है कमजोरी का सूचक है इतनी बात व्यक्तियों का सारा जीवन लंबे लंबी आयु वाले लोग जीवन बीत जाता है लेकिन इतनी बात पकड़ में नहीं आती लोगों को और निर्लजता पूर्वक बस यही चाहते हैं कौन कुछ और दे दे कुछ और दे दे यही करते रहते हैं भले लोग आप देख रहे हैं कि देखो इतने जो है ये मांगते हैं इस प्रकार ये बात जो है ये है ऐसा नहीं कि जब व्यक्ति के पास धन बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो देगा दूसरे लोगों को ऐसा नहीं है बड़े बड़े धनी व्यक्ति जो है करोड़ों अरब जिनके पास इतना उन्हें स्वयं पता नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है लेकिन फिर भी लोग उनका छूटता नहीं यही चाहते हैं कहाँ से कौन मिल जाए कितना और मिल जाए उनको उनकी दरिलता नहीं छूटती कोई समझे कि जब बहुत पैसा होगा तो दरिद्रता अपने आप छूट जाएगी से नहीं दी। वो कमजोरी भीतर से लोगों को होती इस प्रकार इसी <coughs> प्रकार से शक्ति का अभी व्यक्ति में है तो जो अध्यात्म शक्ति है परमार्थ शक्ति है तो उस व्यक्ति को कोई भय नहीं होगा <coughs> वो परमात्मा के ऊपर आश्रित अवलंबित है तो संसार में उसे किस बात पे डर किस बात की आशंका उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं कहीं भी संसार में कोई भी परिस्थिति आवे उसका कहीं कोई बाल माका नहीं कर सकते साफ ये अपने शांत प्रसन्न रहे अब ये ये देखो ये क्या करता है रावण का उसका व्यक्तित्व को देखो इसी ये, ये सब शास्त्रों में ऐसे ईद करके जैसे गीता में देखेंगे तो पहले अध्याय में एक तो दुर्योधन का व्यक्तित्व है और फिर अर्जुन का है और फिर भगवान कृष्ण का है तो वहाँ देखो दुर्योधन विखंडित व्यक्तित्व राम जयसा वहां पर भी है वहाँ दुर्योधन भी पहले अध्याय में दिखा देते हैं वहां पर कि तो दुर्योधन जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी तो वो जाकर के द्रोणाचार्य के सामने जब बात करता है जाकर के तो उन शब्दों को सावधानी पूर्वक तो पता चल जाएगा की वो हबड़ाया हुआ भबड़ाया हुआ इस प्रकार की बातें करता है कि द्रोणाचार्य जो उसके गुरु हैं और उनके पास वो स्वयं जाता है और वो इस समय सेनाध्यक्ष भी वो सब कुछ हैं लेकिन वहां भी जाकर के ऐसी बातें बोलता है जो उन्हीं के लिए अपमानजनक है और वो नहीं समझ पाता कि हम क्या बोल गए क्या कर रहे हैं तो ये जितने भी नेगेटिव टाइप के पर्सनैलिटीज हैं अपने शास्त्रों रावण जैसे इधर दिखाई देवदन जैसे उस ग्रंथों में दिखाई गया तो इन सब में देखते हैं कि दुर्बल व्यक्तित्वों का लोगों के चरित्र किस प्रकार के हैं उनका मन किस प्रकार से भयकंपित रहता है शक्तियां हैं उनके पास उधर दुर्योधन भी सारा राज्य अपने हाथ में लिए बैठा हुआ है लेकिन उसके कारण से वो परिपुष्ट हो निर्भय हो शक्तिशाली उस बात नहीं भीतर भी से कमजोर वो भी, ब्राह्मण भी इसी प्रकार से अब देखो सुनत वचन सुन्नत सभय मन मन में तो उसे भय लगा और लेकिन मुख मुस्क लेकिन ऊपर से मुस्कराता है और कहा तो शाह ने सब सुनाई और सबको सुना करके राम इस प्रकार बोलता सुना करके कहता बने कि उसकी अपनी बात नहीं कहने कहने की बात है रे तो भय ऊपर तो से सुना के क्या कहता है कि भूम पड़ा कर घात आकाशा क्या के देखो ये लक्ष्मण को देखो भूम परा जमीन में तो पड़ा हुआ है और कर गाता कासा और आकाश को जो है पकड़ना चाहता है उसको थाना चाहता है लघु का बाघ बिलासा ये छोटा जो तपस्वी है ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है बाद विलास में वाणी का विलास है माने कोई उसकी सीमा नहीं है अंसनटी बातें उस प्रकार के बोल रहा है बाद है माने केवल कहने मात्र के लिए इसके लक्ष्मी की बातें इस प्रकार के मित्र सार कुछ भी नहीं उसे स्वयं ये पता नहीं है कि वो कहाँ पड़ा उसकी दशा क्या है तपस्वी से बनवासी जिनके पास कोई शक्ति नहीं कोई राज्य नहीं स्वयं जो है वो बन बन में भटकते फिर रहे हैं और दिखाते हैं ऐसे कि उनके सामने समान कोई शक्तिशाली नहीं झूठ मुठ की बातें करता है तो का सुखनाथ सत्य सवानी तो शुक्र जो है दूत जो था वो उनसे कहता है रावण से की जिसमें पत्र में जो लिखा है सब सत्य लिखा हुआ है ये लक्ष्मण का बाघ विलास नहीं है ऐसा न समझोगे और समझो उछाण प्रकृति अभिमानी कहते तुम तुम्हारे प्रकृति अभिमानी प्रकृति है इसके वजह से तुम इसकी मिथ्या समझ रहे हो इस अभिमान कुछ हो अहंकार के कारण से तुम्हें सब बात उल्टी ही दिखाई देती है और इसकी बात को समझो कि जो लक्ष्मण जी ने लिखा ये बात सत्य है ऐसा ही होगा तो सुनम बचन परिहर क्रोधा तो ये तो लक्ष्मण जी का उपदेश था सतोष पत्र में सुन रावण ने अब सुख जो अपनी तरफ से भी रावण को समझाता है सब समझाते हैं तो आप देखो ये सुख जो का उसका दूत है वो भी रावण को समझाता कहता है कि देखो हमारी बात को ध्यान दो अब ये अपनी बात कह रहा है कि हमारी जहां तक समझ है बुद्धि काम करती है तो हम जो बताते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दो और क्रोध को छोड़ो मैंने ऐसा ना क्रोध हमारे ऊपर न करो हालांकि हम ऐसी बात कह आपको क्रोध आएगा लेकिन क्रोध करना दर्द है हम सत्य बात तुमसे कह रहे हैं इसलिए उस बात को सुनोगे नाथ राम सन तजो विरोधा वो विनम्रता पूर्वक कहता लक्ष्मण ने तो कोई विनम्रता नहीं दिखाई नहीं। पत्र में सठ बोला इत्यादला भी लिखा उसमें पत्र में लेकिन ये जब उनसे कहता कि नाथ तो नाथ करके संबोधन करता राजा है उसके सामने उनका जो वो हो प्रजा होने नौकर होने के नाते उनको कहता है की आप स्वामी है लेकिन राम सन तज विरोधा भगवान राम से तुम विरोध छोड़ दो इसे युद्ध करने का विचार और इनसे विरोध करने का विचार को छोड़ दो तुम अति कोमल रघुवीर स्वभाव और क्रोध को छोड़ दो तो तुम उनके शर्ण में जाओ और शर्ण में जाओगे तो इसको ध्यान में रख करके जाओ ये अति कोमल रघुवीर स्वभाव भगवान राम का स्वभाव वहा कोमल स्वभाव कोमल है शक्तिशाली लेकिन स्वभाव कोमल ये देखो ये महान व्यक्तित्व का लक्षण ये है जो कमजोर व्यक्तित्व है वो तो शक्ति कम अहंकार ज्यादा और जिसके उल, उल्टे जिनकी शक्ति देख संपूर्ण शक्तिवान है वे विनम्र है शीन धान है ऐसा होता तो सच्चाई क्या है जीवन का सही रूप क्या है ये शास्त्र ही बताते हैं इसको न पढ़े तो व्यक्ति अपनों को अहंकार अपना दिखाता रहे समझे हम अहंकार दिखा रहे हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये ना की बात तो कहते हैं आदि कोमल है को रघुवीर स्वभाव का स्वभाव बड़ा ही कोमल है जद लोक कर रहा यद्यप तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन इतने स्वामी होने के बाद में उनको उनका स्वभाव कठोर हो जाना चाहिए लेकिन कठोर नहीं है वो बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं और मृत कृपा तुम पर प्रभु कर अगर तुम उनके पास मृत के मना, अगर तुम उनके शरण में जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे मृत कृपा तुम पर प्रभु करहीं और तुम्हारे अपराध एक भी मन में धारण नहीं करेंगे मन भुला देंगे अपराधों को सब भूल तुम शरण में जाओगे तो सब क्षमा कर देगी भगवान का ऐसा स्वभाव है तो इसलिए क्या करोगे जनक सुतार रघुनाथ ही दीजे इसलिए ऐसा करो कि सीता जी को ले जाओ भगवान के क्षण में जाओ सीता जी को वापस कर दो और भगवान के चरणों की सेवा करो उनके क्षण में रहो ये सबसे अच्छा तुम्हारे लिए शिक्षा है इतना कहा मोर प्रभु कीजिए अब देखो प्रार्थना करता है उनसे इतनी बात हम जो कहते हैं इतनी हमारी बात मान लो जैसे लोग बात कहते नहीं बस समझाते हैं अरे भाई इतनी बात हमारी मान लो क्या? तो क्या तुम सब बात अपनी मनमानी तो करते हो इतनी बात हमारी मान लो <coughs> इतना कहा वो प्रभु <coughs> इतना जब सही कहा उसने सुखने तो अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होती कि जब से ही कहा देने वे दे ही, तो रावण को सबसे बड़ी क्षण की बात क्या है और सब बात सुन लेगा जहाँ ये कहा सीताजी को भगवान राम को वापस कर दो वह जहाँ उसने ये सुना तो चरण प्रहार की न सकते ही ए, तो रावण ने झट कूद करके मारी लात उसको भगाया उसको कहा चल भाग करते ऐसी बातें बोलता है, है रामा को तो ये बहुत अशुभ बात लगती है कि सीता जी को वापस देने की बात कहते हैं चरण प्रहार की न सकते बस वही विभीषण वाली बात आ गई जैसे विभीषण ने भी समझाया कि सीताजी को वापस कर दो तो विभीषण ने तो कहा था कि उनको सीता जी वापस कर दो उसने भी मंदोदरी ने भी कहा कि सीता जी को मंत्रियों के द्वारा भिजवा दो तुम न, न जाओ कम से कम इतना ही कर दे तो ये सब इसी तरह सुख जी भी कहता है कि तुम बस इनको सीता जी को उनको दे दो और चरण प्रहार सीट कंधे जो इतनी बात सुनी तो रामण ने भर उसको लात मारी और ना ये चरण सिर्फ चला सुहा तो जैसे विभीष चलते समय रावण के चरणों में प्रणाम किया था बड़ा भाई होने के नाते ऐसे ही सुख का ये स्वामी था रावण इसलिए उसके जो है उसने क्या किया प्रणाम किया नाई चरण नाई तो उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया और चल दिया वहां से निकल करके और कहा चला कि रघुनायक जहाँ जहाँ भगवान राम थे वहीं वो भी चला गया जैसे विभीषण चला गया था भगवान राम के पास जैसे तो शुक्र भी वहीं चला गया अब यहाँ पर विस्तार नहीं करते अब वो लंका समुद्र के पार गया और फिर वहां पर मार्गरों के बीच में गया और पर सुग्री उसे कहा कि हम वापस आ गए हैं हम भगवान के शरण में आ गए हैं और हम वो ब्राह्मण का दास्ता छोड़ आए हैं और भगवान की शरण में ये सब समय तो हम विस्तार नहीं किए वो एक बार विभीषण के उसमें बता दिया कि भगवान के क्षरण में कैसे जाते हैं उसी प्रकार का सुख भी भगवान के शरण में चला गया और उनके पास पहुंच गया और वहां जा क्या किया कर ने जो कथा सुनाई और उसने जाकर भगवान के शरणों में प्रणाम किया और सब बात बता दी कि हम इस प्रकार से दूत थे रावण को हमने जाकर के ये सब समझा दिया उसको लेकिन रावण ने हमारी बात को नहीं माने बल्कि उसने लात मार करके मुझे निकाल दिया भगा दिया इसलिए हम आपकी शरण में आ गए एक बात सही तो है और दूसरी बात उसने एक कथा और सुना दी क्या सुना दी अब वो जो जो सुना दी वो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कहते हैं कि ऋषि अगस्त की साप अभवानी पार्वती ये जो ये था ये अगस्त ऋषि का इसको सात था और राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी ये पहले ज्ञानी मुनि था लेकिन अगस्त ऋषि ने इसको सात दे दिया था तो ये राक्षस हो गया और राक्षस होकर के लंगा पैदा हुआ तो रावण का वहां वो दूत बना ये हो गया तो ये मुनि को साप कैसे हो गया अगस्त ऋषि का अब वो बता बर्डन विस्तार नहीं करते संक्षेप में तुलसी ने कह दिया नहीं तो अगस्त ऋषि का जहां आश्रम था वहीं दर्द वन में ही इस मुनि का भी एक आश्रम था इसके यहां अगस्त जी एक दिन इसके आश्रम में गए तो इसने कहा कि आज यहाँ भोजन आप हमारे यहाँ भोजन कर लिए हमारे आश्रम में तो अगस्त ने कहा कर लेंगे क्या बात है बनाओ भोजन बने तो भोजन बनने लगा <coughs> और इसके जो ये ऋषि ये, ये था <coughs> मुनि इसकी पत्नी भी थी ये भी था तो इसकी पत्नी भोजन बनाने के लिए कह दिया गया अगस्त भी चार यहीं भोजन करेंगे भोजन बनाने के लिए भी तो ऐसे बात हो गई उसके बाद में फिर मुनि जो है वो स्नान स्नान करने पूजा पाठ करने अपने चले गए और फिर खाने के लिए जब तक आमे तब तक बीच में एक घटना घटी हुआ ये कि ये मुनि जो है ये, ये राक्षसों का बड़ा विरोधी था और राक्षस लोग उन जाते थे तो इसने राजक्ष का विरोध किया विरोध क्या किया कि उसने हवन किए यज्ञ किए और ऐसे यज्ञ किए जिससे कि रावण का और उसके वंश का नाश हो जाए ऐसे यज्ञ तो उसको जो वहां पर एक था निशाचर उस निशाचर को मालूम हुआ कि ये मुनि बड़ा जो उद्ध है कि रावण को निशाचरों के वंश नाश करने के लिए यज्ञ कर रहा है तो वो नाराज हो गया और उसने सोचा कि इस मुनि को किसी प्रकार से मारना चाहिए तो मुनि तो बड़ा तेजस्वी था शक्तिशाली था इस इसको मार नहीं पा रहा था लेकिन उसने छल करके इसका विनाश करने को सोचा तो जब ये अगस्त ऋषि स्नान इस आदि पूजा के लिए गए तब अगस्त ऋषि का वेश धारण करके वो इस मुनि के पास आया और आ करके कहा आ करके की हम जाते रहे स्नान करने लौट करके आएंगे लेकिन खाने में क्या बनाओगे आप जो बताओ कहा कि अब जो है वो हो हमने बहुत दिनों से मकरी का मांस नहीं खाया है तो मांस बना दो तो अच्छा भाई तुम्हें मांस खाते हो तो बना देते हैं हमें क्या ऐसे कह करके वो सा तो चला गया इन्होंने जो है इन्होंने उसकी बात को मान करके पत्नी से अपनी कह दिया कि अगर क्रिस्ट के लिए मांस भी बना लेना तो उसने भी मांस बना दिया अब उसके बाद अगस्त कृष्ण जब आए खाने के लिए <सथ> तब वो जब भोजन और परसा गया तो मांस ही पर हो दिया गया जब मांस परोसा गया तो ने देखा ये क्या परोस दिया ये क्या बना दिया कहीं आप ही ने कहा था तो मांस बना दे, अरे हमने अस्ते स्वयं को शाद भी दिया तुम तो कोई मांस खाते हैं हम लोग तुम खाते हो मांस गया तुम समझते हो हम ही मांस खाते है ये क्या बना के परोस दिया तुम? और कहा कि तुम निष्क्षर मृत्यु को हो जाओ तुम निष्क्षर हो जाओ और वहां तुम मांस खाना तो वो साफ हो गए जैसे वो भानु प्रताप की कथा ऐसी करके इनको साथ दे दिया हालांकि ये भी छल, छल था भानु प्रताप था उसी प्रकार दिया भी था और इनका कोई दोष नहीं था लेकिन फिर भी इस प्रकार साथ दे दिया जब साफ हो गया तब इन्होंने कहने लगा कि हमारा इसमें अपराध क्या अरे जब आप ही नहीं कहा कि हमें मांस खाने को चाहिए तो हमने बनवाया मांस लालू के कहीं से हमें कोई खान थोड़ी खाते हैं आपकी इच्छा नहीं लगते हमने कब कहा कि आप जब जा रहे थे आप लौट करके आए लौट करके नहीं बता गए क्या क्या तो बता गए तब उन्होंने अगर ध्यान से सोचा ध्यान में तो कहा नहीं किस कौन क्या गया आकर के तब उन्होंने जब पता लगा उनको तो मालूम हुआ कि निशाचर जो था वो आकर के इनसे छल कर गया है और वो इनसे बता गया मांस बनाने के लिए तब उन्होंने अगर कहा अच्छा साफ हमने दे दिया तो दे दिया लेकिन अब तुम ऐसा होगा की ये साप भी तुम्हारे लिए मरदान बन जाएगा कल्याणकारी होगा अब तुम वैसे तो निशाचर हो गए हो गे। लेकिन निशाचर होने के बाद में तुम रावण के दूत बनोगे और जब दूत कर्म करोगे तो उसमें इस, इस प्रकार की घटना घटेगी तब रामन तो जब तुमको जब वहां से निकाल दे अपने सेवा कार्य से तो तुम भगवान की शरण में जाना और भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे तो तुम्हारा फिर निशाचरी वो जन्म तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और फिर तुम अपने वेश में फिर प्राप्त हो जाओगे फिर मुनि हो जाओगे ऐसा कहकर उनको बता दिया तो वही शंकर जी याद दिलाते हैं उनको कि तेरे रेश अगस्त के साथ भवानी तो राक्षस रहा मुनि ज्ञानी बस ज्ञानी वैसे तो, तो मुनि था ऋषि था अगस्त के साथ में लेकिन वो इस प्रकार से राक्षस हो गया था तो कर प्रणाम ने जो कथा सुनाई तो उसने भगवान के सामने जाकर के ये भी बताया कहा कि भगवान अब आपके दर्शन हो गए हैं हम गुरुजन में मुनि थे निशाचर हो गए अब आपके हम शरण में आए हैं हमारे ऊपर कृपा करो तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की राम कृथा आप गति पाई तो भगवान ने उसको ऊपर कृपा की कागज जाओ तुम्हारा जो है ये निशाचर वे समाप्त हो जाएगा तुम तो फिर मुनि हो जाओगे तब तो उसने वो वेश छोड़ लिया शरीर छोड़ दिया और फिर भी अपने आसन में पहुंच गया और मुनि फिर हो गया फिर यथावत अपने भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए ये भी उसका काम हो गया तब तो बंदी राम पद बार ही बारह अब वो उसने क्या किया भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया और करके चल दिया मुनि जी आश्रम में कऊ पारा फिर मुनि जी लौट करके अपने आश्रम में फिर पहुंचे फिर आश्रम पहुंच गए उसके माने क्या उसके माने उस आश्रम में जब थे पहले तो वो उसी वहीं रहते हुए ही इनको राक्षस शरीर प्राप्त हो गया ऐसा नहीं हुआ कि मुनि मरते अब वो शरीर छूटता तब दूसरा शरीर मिलता और फिर राक्षस होते और फिर 50-60 वर्ष तक जिंदा रहते और फिर वहां से मरते और फिर लौट करके मुनि होते आकर के ऐसे नहीं हुआ ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई दिन में कोई व्यक्ति अपने तपस्या कर रहा पूजा करा के यहाँ आश्रम में रहा और रात्र में सो गया तो सपने में उसने देखा कि हम राक्षस हो गए और रावण के यहाँ गए और रावण की हम सेवा कर रहे हैं रावण के हम दूध बन गए रावण ने हमको भेजा है पता लगाने के लिए तो महा गए लौट करके रावण के पास आए तो रावण ने इस प्रकार हमारे लात मार दी तो फिर हम भगवान के शरण में गए ये सब उसको अनुभव स्वप्न में जैसे व्यक्ति किया हुआ और भगवान ने जाकर कृपा कर दी तो जब कृपा कर दी तो आग खुल गई जब आग खुल गई तो क्या देखा कि हम अपने आई सवेरा हो गया और फिर अपने आश्रम में आ गए रात में स्वप्न में ये रावण की सेवा और राक्षसी कर्म करके और दिन में आकर के फिर हो गए अपने जाकर के तो फिर वो उनकी पत्नी पत्नी वहाँ बनी रही आश्रम का आश्रम बना रहा वो तीन जगह कोई आश्रम छोड़े गया मैं कई पत्नी उनकी चली गई वो सब यथावत बने रहे और ये भी सब ये सारा कार्य करके रात भर में लौट करके जैसे आ हो गए हों ऐसी गति हो गई इसलिए बंदे राम पद बारही बारह मुनि <coughs> मुनि निजी आश्रम कहूँ पद धारा मुनि अपने आश्रम को खिले फिर पहुंच गए वहां तो बिन्नी नलद जल, ये तो हो बात हो गई सुख बात खत्म हो गई वो चला गया अपने आश्रम अभी आए यहाँ